Cardinal ci பचा भाषार्थ जिस समय तुझे भयभीत होकर द्यावा पृथ्वी संपूर्ण संसार अन्न देने के लिए बुलाते हैं उस समय तू निकट से पृथ्वी और आकाश दोनों को ऊपर पकड़े रखता है हे धनपत इंद्र तथा लोगों का भरण पोषण करने वाले बादलों के जलधाराओं को विद्युत से प्रकाशित करता है वह तेरा स्वरूप नाम जो संसार और दूर रहता है। साधारण अज्ञान उसको नहीं जान सकते हैं। भाषार्थ तेरा वह महान अत्यंत गुण अन्यों से अज्ञार बहुतों से इस प्रिहरी आकाशात्मक शरीर है, जिससे तूने भूत एवं भविष्य को निर्माण किया है। तथा जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्य का उदक रूप और इंद्र को अत्यंत प्रिय तत्त्व तेज उत्पन्न हुआ, जिस प्रिय ज्योति को प्राप्त कर पंचजन आशय पूर्वक उसकी उपासना करते हैं। भाषार्थ वह इंद्र अपने शरीर एवं तेज से दौरसी द्यावा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करता है। उसी प्रकार पंच देव, मनुष सत्त सूर्य किरण सत्त लोक आदि को समय समय पर प्रकाशित पूर्ण करता है वह विविध कर्म करता 34 प्रकार के देवों आठ वसु बारह आदित्य इक्यारह रुद्र प्रजापति खटकार तथा विराट से एक समान तेज से अनेक प्रकार का दिखाई देता है, भाषार्थ ही ऊषा देवता, जो तू मान ग्रहणक छत्र आदि में सर्वत्र उगता है, तथा जिससे तेजस्वियों में अत्यंत दीप्तिमान सूर्य को प्रकाशित करता है, जो तुझ ऊपर रहने वाली का निम्न स्थान मानवों के साथ तेरा मात्र तुल्य है, वह उस महत्त्वी देवता का महत्वपूर्ण अत्यंत तेजस्वी असाधारण ही प्रकृष्ट बल तेज प्रकट हुआ है भाषार्थ विभिन्न कार्यों को करने वाले युद्ध में बहुतों को अपनी सामर्थ्य से भगाने वाले युवा पुरुष को भी वृद्धत्व ग्रास कर लेता है जगाता है उस कालात्मक इंद्र का महत्वपूर्ण सामर्थ्य युक्त यह क समर्थ है एक केसरिया रंग का सुंदर पक्षी आ रहा है जो महान पराक्रमी प्राचीन तथा एक ही निवास रहित है वह जो कुछ जानता है वह सब सत्य ही है वह कभी दर्थ नहीं होता वह शत्रुओं से इस प्रिहरीय धन को जीतता है तथा उसे इस्तोताओं को देता है भाषार्थ इंद्र ने मरुतों की मदद से वर्षक बल को प्राप्त किया � बादलों की छन्न भिन्न करके वज्जधारक इंद्र ने वृष्टि बरसाई ये मरुत देव इंद्र के समान सामर्थ्य से प्रेरित होकर प्रदान कार्य में सहाय भूत होकर स्वयं इस कार्य में लग जाते हैं भाषार्थ मरुतों की मदद से प्रवर्षन आदि कार्य इंद्र करता है सब प्रकार से पराक्रमों को करने वाला राक्षसों का संघारक स a kar soom piker utsahit hokar shurvir indr nye áyudh se dhashyuk ko mara shat panchasham suttam bhaasharth apne mrt putr vaj se brihadukht rishi kehatay hain tera ek ansh agni hai tathah tera ansh yahvayu hai tisra ansh jyotir mein átma in tien anshu se tu agni vayu tathah surya mein milja apne šareer mein pravesh ke same tu kaljana mein hoja devu के अत्यंत उत्तम उत्पत्ति स्थान सूर्य में प्रिय होकर रहा भाषार्थ हे वाजिम तेरे शरीर को पृथ्वी अपने में ग्रहण करती है वह हमें श्रेष्ठ धन दे तथा तुझे सुख प्रदान करे तू सत्य आचरण करने वाला होकर महान देवों को धारण करने वाले परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए दो में विराजमान सूर्य में अपनी को अपनी आत्मा को मिला दो भाषार्थ तू बल से है उत्तम कांतिमान तू शोभन मार्ग में गमन करके उत्तम स्तोत्रों का गान करके उत्तम पद को प्राप्त कर उत्तम सुखप्रद मार्ग का अनुसरण करके सर्ग में जा उत्तम व्यवहार करते हुए ही धर्म का देवु के लोकों को प्राप्त कर तथा उत्तम मार्ग में रहकर ही तू सूर्य के साथ मिल जा भाषाल्लक हमारे पितर भी देवु की भांति कार्य सामर्थ्यों को धारण किया है तथा जो ज्योतिर में लोग दीप्ति पाते हैं वे उनके साथ मिल गए हैं उनमें वे शरीरों में पुनः प्रवेश करते हैं भाषार्थ मेरे पितरों ने अपनी सामर्थ्य से सब लोगों को प्राचीन आमर्याद अनेक लोगों को सभी स्थानों को प्राप्त करके परिभ्रमण किया है तथा अपने शरीरों में � प्रभावित किया है भाषार्थ सूर्य के पुत्र आंगिरस सोम ने सर्वज्ञ एवं बलवान आदित्य को तृतीय कर्म पुत्रोत्पत्ति के द्वारा दो प्रकार से उदय तथा अस्त स्थापित किया है मेरे पितरों ने अपनी प्रजा को उत्पन्न किया पिता के बल उन्हें दिया तथा वे चिरस्थाई वंश रख गए भाषार्थ जैसे नाव से जन को तरा और सब दुखदाई दुर्तियों से उधार होता है वैसे ही ब्रह्दुक्त ऋषि ने अपनी प्रजा को अपने महान सामर्थ से अग्नि एवं सूर्य के अधीन किया सत्पंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र हम सुमार्ग से उपदेश में न हों हम सोमयुक्त यज्ञकारी से दूर न हों हमारी राह में शत्रु न हों भाषार्थ जो अग्नि यज्ञ की सिद्ध करने वाला है तथा जो अच्छी प्रकार से हवन करके और ऋत्तिजों के स्तोत्रों से प्रजलित हुआ है उस सब प्रकार से सत्कार योग्य अग्नि को हम प्राप्त करें भाषार्थ नारायणस पितरों के लिए तैयार किए उत्तम सोम से तथा पितरों के माननीय स्तोत्रों से हम अपने मन को जल्द ही बुलाते हैं बल प्राप्त करने जीवन के लिए तथा चिरकाल तक सूर्य के दर्शन के लिए मेरे पास आए भाषार्थ हमारे और देव भी हमें फिर जीवन तथा प्राणादि इंद्रिय प्रदान करें हम उन दोनों को प्राप्त करें भाषार्थ हे सोम देव हम लोग तेरे कार्य के लिए अपने देहों में मन को धारण करते हैं उत्तम संतति युक्त होकर तेरे कार अस्तपंचाशन सुक्तम भाशार जो तुम्हारा मन बहुत दूर विवस्वान के पुत्र यम के पास चला गया है तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो भाषार्थ जो तेरा मन बहुत दूर जो लोग एवं पृथ्वी लोग के पास चला गया तेरे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहां से इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो भाषार्थ जो तेरा मन चारों ओर से तपने वाली धरती के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम इस विश्व में निवास के लिए जीवित हो भाषार्थ जो तुम्हारा मन चारों दिशाओं में बहुत दूर चला गया है तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहां से निवास के लिए जीवित हो भाषार्थ जो तुम्हारा मन जल से भरे सागर के पास बहुत दूर चला गया है तुम्हारे उस मन हो भाषार्थ जो तेरा मन चारों तरफ फैली हुई किरणों के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहां इस संसार में निवास के लिए ही जीवित है भाषार्थ जो तेरा मन जलों में और जो में बहुत दूर चला गया है तेरे उस और जो ऊषा के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहां इस संसार में निवास के लिए जीवित है भाशार्थ जो तेरा मन बड़े-बड़े पहाड़ों के पास बहुत दूर चला गया है उस तेरे मन को हम फिर वापस ले आते हैं क्योंकि यहाँ इस जगत में जीवित है जो तेरा मन इस संसार के पास बहुत दूर चला गया है उस मन को लौटा देते हैं क्योंकि तुम यहां इस जगत में निवास के लिए जीवित है भाषार्थ जो तेरा मन दूर से दूर तथा उससे भी दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहां इस जगत में निवास के लिए जीवित है जो तेरा मन भूत और में अत्यंत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं Aha is a jagat me rahini